देखे, देखे। उसको मत मत मत करो, करो, तो करो। ऐसे नहीं, ऐसे करो। कोई उनको हलाक न करे मैंने क्या कहा है सुनिए मैंने ये कहा है कि एक हमारा भाई दीवाना बन जाता है तो हम हम उनसे मोहब्बत करें वो ये भाई है वो दीवाने बन गए हैं तो उनसे बहस भी मत करो उनसे बहस भी मत करो और अगर वो शांति से बेचता है तो उनको बेचने दो अगर नहीं बेचता है तो वैसे सिपाही अपना काम करेंगे और सिपाही उनको ले जाएंगे आपने कहना था वो कह दिया वो बेहूदा बात है ऐसे करना वो कोई हिंदू धर्म नहीं है आपके पास ही हिंदू धर्म नहीं है आखिर में मैं भी हिंदू हूँ हिंदू बाप माँ दोनों बेहिन्दू थे और मैं सनातनी हिंदू हूँ ऐसे कहना के के गीता के मंत्र हों तो तो अच्छा है अरे गीता के मंत्र क्या कुरान शरीफ में से से क्या कहीं से भी है जिस जगह पे हमको अच्छी चीज मिलती है खूबसूरत मोती मिलते हैं उसे हम मोती नहीं लेंगे क्या और ये हिंदू धर्म नहीं है आप देखने में तो आते हैं कि हिंदू हैं शायद ब्राह्मण भी होंगे कुछ भी हो आपका तो धर्म ये हो जाता है कि सहनशीलता सीखो दया धर्म सीखो और उसमें क्या है वो भी सीखो ये कहना कि बस अरबी में मत बोलो मैं अगर उसी चीज को संस्कृत बनाकर समय आपको नहीं मिल सकता है बोलना तो मुझको है मैं तो इतना ही देखूं कि आपको कोई हलाक न करे अभी देखो ना सिपाही सिपाही आप उनको रहने दो ना रहने दो वहीं खड़े रहो काफी है समय आपको नहीं मिल सकता बोलना तो मुझको है देखिए ना सिपाही भी कैसे भले है वो भी बेच जाते हैं वो बेचारा करे क्या अपना धर्म उसको पालन करना है आप लोगों को तो ये देखना चाहिए कि अभी तो राज तो हमारा हो रहा है करीब करीब हो गया है वहाँ यहाँ भाईसाहब आए हैं वो भी परेशान पड़े हैं कि किस तरह से किस ये हिन्दुस्तान सारा का सारा सिपुट करके मैं चला जाऊँ तो पीछे है उनके सामने ऐसा दृश्य हम हम हम रखेंगे कि हम तो आपस आपस में लड़ेंगे और ऐसा कि कुछ अज्ञान बताएंगे छोटी रखी या तो जनो पनी इससे कोई धर्म हिंदू बन सकता है क्या हिंदू तो हार्ड में हमारे होना चाहिए कुरान शरीफ ने क्या गुनाह किया है मुसलमानों ने गुनाह किया है मुसलमानों में सबने गुना किया बादशाह खान वो तो मेरे पास बेचे हैं उनको ये लड़की बुलाने के लिए आई तो उसने कहा कि बेटी मुझको वहां मत ले जा शायद कोई भी हिंदू है उसके दिल में गम होगा तो मैं जाकर क्या करूँ तो मैंने उनको केला भेजा कि के तो उनको कहे कि आप तो बाहर से हैं और मैं तो एक बूढ़ा बनिया तो मैं तो डर जाऊंगा इसलिए आपको आना चाहिए तो तो यहाँ आकर बेच गए हैं लेकिन देखें तो सही कि वो मेरे से भी बकरी जैसे लगते हैं तो आपको तो ऐसा कहना चाहिए कि मैंने गलती की मैंने हिंदू धर्म की भी गलती की थी और मैंने मुस्लिम भाइयों को भी गलती की सब मुसलमान कोई बुरे हैं ऐसा कहना वो भी गुनाह होगा कुरान शरीफ तो बुरा कभी हो नहीं सकता है मुझको कोई बताते कि कुरान शरीफ़ में थोड़ी सी बात ऐसी भी लिखी गई है तो मैं कहता हूँ कि कौन सा ऐसा पुस्तक है जिसमें नहीं है वो तो हम जिस आँखों से देखें जिस तरह से पढ़ें इससे उनका अर्थ निकालते हैं मैं तो इतने मुसलमानों से मिला हूँ कि जो कोई हिंदू और उनमें कोई फर्क नहीं पाता हूँ उनका दिल देखता हूँ तो एक सा है एक मेरा मुसल वो तो मर गए बेचारे उनकी अटक टूटी जवहर तो जौहर तो वो जैसा जैसी उनकी अटक थी ऐसा ही था कोई पता भी नहीं चलेगा कि वो मुसलमान है लेकिन वो ही खुद मुझको कहता था कि हम लोगों से डर के तुम्हारे चलना चाहिए क्यों डर के चलना चाहिए उसने कहा कि हम सब अच्छे नहीं हैं मेरे जैसे आपको सब अच्छे नहीं मिलेंगे तो मैंने कहा कि मुझको क्या पड़ी है अच्छे बुरे वो सब मजहब में पड़े हैं इसलिए मुझको कोई पता नहीं लेकिन तुम तो हैं वो काफ़ी है लेकिन वो एक नहीं ऐसे तो मैं आपको काफ़ी नाम देकर बता सकता हूं और मेरा लड़का होकर पड़ा था वो भी ऐसा था कि वो जो कुछ भी मैं कहूँ वो ऐसा करने वाला था मैं क्या कहूँ आपको कि 18 वर्ष का था वो मर गया और मरा भी कैसे वो तो इंग्लैंड चला गया था उनके दिल में तो ऐसा था कि मैं हिंदू मुसलमान सब की खिदमत करूँगा लेकिन उसको ईश्वर उठा गया मैं करूँ क्या जैसे चक्रयाती बात मैंने कर थी इसलिए मैं आपको तो आपका तो एक दृष्टांत है लेकिन सब हिंदू को कहना चाहता हूँ कि आप पागल न बने कोई मुसलमान पागल बन जाते हैं हिंदू पागल बनते हैं तो हम तो पागल न बने सब पागल बन जाएंगे तो हिंदुस्तान का होगा क्या अंग्रेज तो चले जाए अंग्रेजों ने तो आज तक तो तलवार के जरिए से किसी न किसी तरह से हमको रखा हम हमारे जज हुए बड़े हो गए कोई गवर्नर तक भी गए उससे हुआ क्या लेकिन आज जब तलवार चली जाती है तो हम एक दूसरों से लड़ेंगे इसलिए मैं कहता हूं कि हमको शर्मिंदा होना चाहिए लेकिन आप लोगों को सबको और ये पुलिस भाई को मैं मुबारकबाणी देना चाहता हूं कि मेरे पास तो कोई अख्तियार नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि उसको क्यों सताओ वहाँ रहने दो वो उस गोल माल करें टोपी तो पीछे देख लो तो मैं तो आपसे इबादत से कहना चाहता हूँ कि आप इसका छोड़ दें अभी तो मैं वो भजन को तो छोड़ देना चाहता हूँ भजन की मुझको बहुत लड़का नहीं है अच्छा तो मुझको लगेगा हाँ अगर आप माफ़ी मांगे तो भजन तो गाएगी नहीं तो मुझको भजन नहीं चाहिए जिसके लिए क्या कहा क्या कहा उन्होंने खून निकाल दिया खून निकला है उसकी तो परवाह नहीं है सुनना चाहते हैं भजन सुनना चाहोगे है अच्छा तो कहा कौन गा तुझे <laughs> <laughs>